योगदर्शन की 44वीं कक्षा पिछली कक्षा में योगदर्शन का पहला पाठ पूरा हुआ था तो पहले पाठ के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं कुछ हाँ। हाँ। प्रज्ञा का मतलब प्रज्ञा का मतलब ज्ञान लेकर के आप बोल रहे हैं इसका समाधि प्रज्ञा स्वरूपं उपरंजयती ये पीछे कहा गया और प्रज्ञा से स्वरूप शून्य एवं अर्थमार्थ निर्भाषा उसको अपना ज्ञान नहीं रहता है प्रज्ञा जो है उसको बस अर्थमात्र निर्भास रहता है वैसे तो अर्थमात्र निर्भास ये लक्षण सभी में घटेगा सभी समापत्तियों में कहें या सभी समाधियों में कहें ठीक है तो ध्यान में जब कहा तत्व प्रतीकता न था फिर आगे कहा तदैवाथमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव में तो ध्यान शून्य है अपने स्वरूप से शून्य स्वयं का बोध नहीं होगा अर्थमात्र निर्भासम तो ये अर्थमात्र निर्भास ये सपने घटता है सामान्य रूप से लेकिन अर्थमात्र निर्भास के साथ में अर्थ के साथ साथ दूसरी चीजें भी जब जुड़ी रहती हैं ठीक है तो वो भी साथ में होता है वो भी अर्थमात्र निर्भास ही रहता है वैसे सामान्य रूप से तो अर्थमात्र निर्भास है लेकिन शब्द और ज्ञान भी उसमें रहता है और उसी में वो उसके बिना भी केवल अर्थ शब्द और ज्ञान से रहित स्थिति है वो भी वहां पर कहा गया है ठीक है इस तरह कोई अगर अर्थ लेता है कि सभीचारा में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों रहते हैं ये कह रहे हो ना आप कि इस पंक्ति से यूँ लग रहा है कि प्रज्ञा स्वरूप शून्य ये निर्विचार में कहा जा रहा है इसका मतलब है सभी चार के अंदर शब्दार्थ ज्ञान रहता है ऐसा करते हैं इस विषय में पहले भी चर्चा आई थी तो मैंने तो वो बात रखी थी कि जो एतया कहा गया तो निर्वित के द्वारा एतया मतलब निर्वितरका उससे इन दोनों को बताया गया तो उससे क्या समानता मानेंगे फिर यदि हमने सविचारा को शब्दार्थ ज्ञान से युक्त माना तो उसमें निर्भित से क्या समानता है सभीचारा में उससे इसकी व्याख्या कैसे की गई है यह प्रश्न उठ जाएगा हाँ पिता या समापत्या किस समापत्ति से कौन सी वाली है? दोनों का ऐसा ये निचले पंक्ति है ना अंतिम पंक्ति देखिए चौवालीसवे की एवं उभयो होता एवं निर्वितरतया तो केवल निर्वितरता का है समापत्ति तो ठीक है लेकिन वो निर्वितर का समापत्ति केवल सवितरका का यहां ग्रहण नहीं हो पाएगा ना विकल्प हानिर्ख्या विकल्प हानि विकल्प क्या है विकल्प यही है शब्द अर्थ और ज्ञान के रूप में जो विकल्पता था संकीर्णा सभी तरह का समापत्ति वो यहां पर नहीं रहते संकीर्ण नहीं रहते तो प्रबलता अधिक लगती है ठीक है और यहाँ प्रज्ञा का मतलब प्रत्यात्मक प्रज्ञा जो होती है प्रत्यात्मक जो प्रज्ञा होती है ना प्रत्यय के रूप में उसके लिए आ, पूछे जो ये बिल्कुल अंतिम स्थिति बताई है इन्होंने जहाँ चित्त बिल्कुल निवृत्त तो हो जाता है ठीक है चित्त को चित्त अपनी प्रकृति में विलीन हो जाता है ये जो बात कही ना इसमें नितान्त मुक्ति की तरह से देखेंगे जब चित्त चला गया अपने संस्कारों के साथ साथ प्रकृति में विलीन हो गया अब जो आत्मा बचा है अब जो स्वयं है प्रकृति और उससे संबद्ध इंद्रिय उससे बिल्कुल रहित हो गया अब एक ये स्थिति है अब इसमें बस अपने आप में स्थित है और वहां जो कहा गया था तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम वो तो निश्चित रूप से जीवित अवस्था की ही बात थी चित्त साथ में रहता है यही था लेकिन एकाग्र स्थिति रहती है अन्य विषय नहीं रहते है इसलिए उसमें अपने को ठीक तरह से जान लेता है ठीक है और किसी विषय को नहीं जानता स्वयं अपने को जान लेता है या परमात्मा को जान लेता है वो जो दो तरह के अर्थ वहां पर किए गए तो वो तो एकाग्र निरुद्ध अवस्था वाले है उसमें चित्त प्रकृति में विलीन नहीं हुआ है ये चित्त प्रकृति में विलीन हो चुका है तो वहां अपने स्वरूप में रहता है वहां भी रहेगा लेकिन ये और भी अधिक मात्रा में कह सकते हैं क्योंकि यहाँ चित्त है ही नहीं okay. और जी आ, जी आ, आ, तो नहीं। के माध्यम से ही होना चाहिए वहां तो आंतरिक ही होगा उसको बाहर तो है नहीं वो आंतरिक प्रत्यक्ष है ये हमें पक्का पता है ठीक है इन वचनों से ही पता लगता है कि आंतरिक प्रत्यक्ष है उसमें जो ये प्रश्न रहता है कि भाई कैसे उससे सनिकर्ष होगा तो ईश्वर की बीच में माध्यम मानते हुए हम इसको कर सकते हैं अप्रत्यक्ष समाधि के अंदर दोनों का मुक्त पुरुष वैसे तो वहां जीवन मुक्त के रूप में है जैसे कि सामान्य पुरुष है तो मुक्त पुरुष है उस दृष्टि से वो लिया जा सकता है लेकिन नितान्त मुक्त का भी हो तो गृहित हो सकता है आप शब्द तो ऐसा कोई निषेध कर नहीं रहा है वहां पर मुक्त पुरुष का ग्रहण नहीं होगा ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है ठीक है इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जो मैंने आपको पहला उत्तर दिया उसमें आपकी यही तो मूल शंका थी कि भी कैसे प्रत्यक्ष होगा कि आत्मा है वहां पर दूसरी मुक्त आत्मा होगी तो प्रत्यक्ष होगा नहीं तो नहीं हो सकता है मूल प्रश्न आपका यही था उस तरह का आपने वाक्य नहीं बोला लेकिन आपके पीछे प्रश्न यही था उसके लिए मैंने कहा था कि ईश्वर के माध्यम से होगा ऐसा हम समझ सकते हैं कुछ प्रत्यक्ष जो होते हैं वो ईश्वर के माध्यम से ईश्वर की सहायता से जहा आत्मा है वहीं पर मुक्त आत्मा भी रहे तब होगा ऐसी अनिवार्यता न रखते हुए तो वो ही इसमें उत्तर बनेगा तो आप कह रहे हैं कि भाई वो यद्य वो आत्मा मुक्त मुक्तात्मा कहीं भी आ जा सकती है कोई आपत्ति नहीं है उसमें पर वो कब तक रहती है नहीं रहती है कैसे प्रत्यक्ष होता है उसका कोई अलग से विस्तार तो यहाँ किया नहीं गया है Huh. उसमें तो ये को कौन जो विज्ञान असंप्रज्ञात समाधि के संस्कार इसमें एक अर्थ तो यूं करते हैं कि वित्थान का निरोध होता है जिस समाधि में उससे उत्पन्न संस्कार ठीक है वित्थान निरोध समाधि प्रभावी क्योंकि वित्थान संस्कार वित्थान संस्कार है उसमें तो वृत्ति रहती है संस्कार रहेंगे और उसका भी निरोध यहां कर दिया यानी वृत्ति नहीं है फिर भी उससे संस्कार तो बन रहे हैं वो जो संस्कार है तो ये निरोध समाधि जन्य संस्कार एक तरह से दूसरा ढंग से करते हैं कि भाई वित्थान और निरोध दोनों का ले लिया व्यत्थान दशा के संस्कार और निरोध दशा के संस्कार ठीक है दो अवस्था में उसमें फिर निरोध समाधि की अपेक्षा से संप्रजात समाधि को व्यत्थान समाधि के रूप में ले सकते हैं ठीक है व्यत्थान और निरोध दो हुआ पहले से उसने द्वंद समाध कर दिया फिर व्यत्थान और निरोध की जो समाधि होती है वो दो समाधियां हो जाएंगी उनसे उत्पन्न जो संस्कार है दोनों तरह से इस तरह से व्याख्या हो सकती है यानी मुख्य तो है असंप्रज्ञात समाधि जन्य जो संस्कार हैं वे इस दृष्टि से इसको किया जाता है व्युत्थान का निरोध किया जाता है जिसमें ऐसी समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वो ठीक है और एक अल अन्य ढंग से कि वित्तान संस्कार वित्थान दशा में जो संस्कार पढ़ते हैं हमारे और निरोध समाधि से जो संस्कार होते हैं ठीक है तो वित्तान दशा में यानी व्यवहार काल में जो संस्कार पढ़ते हैं वृत्तियों से संस्कार बनते हैं वो उन संस्कारों के नाश का मतलब भी यही होता है कि उनमें स्थित अविद्या नष्ट होती है उन घटनाओं की स्मृति भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि संस्कार समाप्त हो गए तो स्मृति भी नहीं रहेगी ऐसा नहीं कहना चाहते ठीक है संप्रज्ञात समाधि से भी जो संस्कार क्षीण होते हैं उनका ये मतलब नहीं है कि वो संस्कार ही समाप्त हो गए तो फिर तो स्मृति भी नहीं आनी चाहिए उन चीजों की बिल्कुल भी कि बचपन में जो घर था युवावस्था में जहा काम करते थे इत्यादि वो सब का सब उसको स्मरण ही नहीं आएगा अगर संस्कार वैसे सारे हटा दिए जाए तो स्मृति भी नहीं आनी चाहिए उसको उन कब मिला था क्या बात की थी वो सारा का सारा हट जाना चाहिए वो नहीं हटता है चूंकि इसमें क्लेश समाप्त हो जाते हैं क्लेश समाप्त होते हैं तो व्युत्थान दशा के संस्कार जो बन रखे हैं क्लेश से युक्त जो संस्कार बने हुए हैं उनका क्लिष्टत्व समाप्त हो जाता है इसमें अविद्या नहीं रहती है वो उन स्थितियों को जो का तू देखता है तो मान लीजिए उसने कभी हिंसा की जिस समय हिंसा की अविद्या से युक्त था वृद्धि हुई वित्थान संस्कार बन गया अब जब उसका नाश हुआ अविद्या का नाश हुआ तो उसमें क्या अंतर आ गया उसने हिंसा की ये उसको पता है अभी भी वो घटना तो पता है लेकिन उस घटना में जो अविद्या थी वो उसको पता लग गया है पहले उस अहिंसा को वो उचित ठहराता था ठीक मानता था अविद्या उसमें मिली हुई थी उसमें लाभ देखता था अब उस हिंसा को गलत मानता है मुक्ति में बाधक मानता है लेकिन घटना तो याद है अभी भी उसको तो जो वित्तान संस्कारों का क्षीण होना है वो बाधक नहीं बनते हैं उसमें यही है कि उसमें अविद्या के संस्कार अज्ञान वहां से समाप्त होता है ठीक है तो जब संप्रज्ञात समाधि से उसके संस्कार थे प्रज्ञाजन्य संस्कार थे उससे अन्य संस्कारों को उसने रोकाए अन्य संस्कारों को रोकाए मतलब समाधि अवस्था में तो उठने नहीं देगा लेकिन वही व्यक्ति जब व्यत्थान दशा में जाएगा तब स्मृति तो आएगी लेकिन अविद्या नहीं रहेगी वहां पर ऐसे ही निरोध समाधि जन्य संस्कार से संप्रज्ञात समाधि जन्य संस्कार भी क्षीण हो जाते हैं तो किस रूप में स्मृति तो आएगी लेकिन उसमें जो अविद्या विद्यमान थी संप्रज्ञात समाधि में जो अविद्या विद्यमान थी वो अविद्या अब नहीं रहेगी उसको अब इस दृष्टि से देखेंगे तो व्यत्थान संस्कार अभी भी है अंदर एक दृष्टि से कथन किया गया कि वित्थान संस्कार बाधित नहीं होते नहीं रहते लेकिन हैं अभी भी वो संस्कार अविद्या समाप्त हुई है उसकी और वो कब वो कैसे हटेंगे वहां से तो जब चित्त अपनी प्रकृति में प्रविलीन होगा तब तो वो भी समाप्त हो जाएंगे ठीक है तो वित्थान निरोध समाधि प्रभवी वित्थान से उत्पन्न और निरोध समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है वे चित्त के साथ ही लीन होते हैं जब चित्त अपनी प्रकृति में विलीन होता है उसके साथ साथ ये संस्कार नष्ट होंगे तो अब ये जो वित्तान संस्कारों का नष्ट होना है वो कैसा है जो स्मृति रूप में था स्मृति का कारण जो संस्कार था वो भी सारे समाप्त हो जाएंगे इस रूप में इसको ले सकते हैं तो वित्तान प्रभाव संस्कार और निरोध समाधिजन्य संस्कार दोनों समाप्त हो जाएंगे अब यहां वित्थान के अंदर सम्प्रजात समाधि भी आ जाएगी और संप्रजात समाधि से पहले का जो भाग है वो भी निरोध समाधि की अपेक्षा ये दोनों दशा ही कहलाएंगे सम्प्रजात समाधि की अपेक्षा संप्रजात समाधि वाले वित्थान नहीं कहलाते उसे पहले वाले वित्थान संस्कार कहलाते तो समस्त संस्कार जो भी है वो चित्त के विलीन होने के साथ साथ समाप्त हो जाते स्पष्ट और है। का में तो इसके दो तरह प्रश्न हो वो बताइए आपको उसमें क्या प्रश्न है वो बताइए अर्थ तो था ऐशाद्वी इसको इसके दो लोग कैसे कैसे अर्थ करते हैं तो ये दो प्रकार की है कौन कौन सी विशोका विषयवती ये विशोका नाम की स्थिति है विशोका जो सूत्र में है विशोका व ज्योतिषमती अब सूत्र में जो विशोका है वो ही ज्योतिषमती है ना सूत्र के अभिप्राय से तो ये दो कौन सी हैं तो ऐसा द्वयी विशोका ये दो हैं शोक से रहित स्थितियां हैं कौन कौन सी है दो अब दो चीज आनी चाहिए अब कुछ लोग तो इसको विशोका और ज्योतिषमती दो को अलग अलग कर देते हैं विशो का अलग है और ज्योतिमती अलग है विशोका है वो विषयवती है कुछ लोग वहां जोड़ देते हैं विशोका विषयवती एक हो गया और अस्मिता मात्राचै प्रवृत्तिर ज्योतिष्मति अस्मिता मात्र जो है ये दूसरी हो गई ज्योतिष्मति कुछ लोग ऐसे अर्थ करते हैं लेकिन वाक्य जो क्या कह रहा है कि ऐशाद्वई ये जो दो है इस प्रवृत्ति को ज्योतिष्मति प्रवृत्ति कहते हैं तो एक का विषयवती और दूसरा अस्मिता मात्रा ये दो भेद कर देते हैं इन दोनों को विषयवती कहते हैं इन दोनों को ज्योतिषमती कहते हैं विशोका के साथ विषयवती जोड़ देते हैं और अस्मिता मात्रा एक अलग हो जाता है जैसा कि भाष्य में भी दो ढंग से लिखा हुआ है ठीक है एक तो ये अर्थ करते हैं तो ज्योतिष्मी फिर दो प्रकार की हुई इस दृष्टि से ज्योतिषमति प्रवृत्ति दो प्रकार की हुई एक विशोका नाम की जो कि विषयवती है और एक अस्मिता मात्रा तो विशोका और ज्योतिषमती पर्यायवाची नहीं होंगे इस पक्ष में विशोका विषयवती और अस्मिता मात्रा ये जो दो प्रवृत्तियां हैं इन दोनों का नाम ज्योतिषमति है ये एक अर्थ हुआ इस तरह से अर्थ किया जाता है और मैं जिस तरह से आपको बता रहा था जिस जो अधिक संगत प्रतीत होता है तो ऐशाद्वय ये दो प्रकार की होती है विषोका, चाहे उसको विषोका भी कह लो या ज्योतिषमती भी कह लो ये दोनों मिला के दो प्रकार की हो गई यानी विषोका भी वही है और ज्योतिषमती भी वही है विश्व का व्योतिषमती सूत्र की दृष्टि से इनमें सामान अधिकरण है तो उसी को हम विश्व भी कह रहे हैं उसी को ज्योतिषमती भी कह रहे हैं लेकिन है वो दो प्रकार की वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसमें पहला है विषयवती और दूसरा है अस्मिता मात्रा ये दो भेद हो जाएंगे अब विश्वका को विषयवती के साथ मात्र विषयवती के साथ नहीं जोड़ेंगे विश्वका को विषयवती के साथ भी जोड़ेंगे और अस्मिता मात्रा के साथ भी जोड़ेंगे और ज्योतिषमती है वो भी नाम है इसका तो वो विषयवती वाली भी ज्योतिषमती कहलाएगी और अस्मिता मात्रा भी ज्योतिषमती कहलाएगी ये दूसरी तरह से है ये हो ये हो गया हाँ इसमें तो जो स्वामी कि दूसरे जो जो विषय उसको तथा उसी हम्म तो ये उससे संगत है ना जो मैंने दूसरा अर्थ बताया जो दूसरा अर्थ बताया उससे संगत है ना ये विषयवती और ज्योतिषमती एक ही चीज है ज्योतिषमती भी उसी को कहते हैं इसमें एक तरह से जो है शांत निरुप्रव अनंत अर्थात उसकी सीमा न होवे यही मेरा स्वरूप है अर्थात मेरा आत्मा है जो विगत अर्थात शोक रहित जो प्रवृति वही विषयवती प्रवृति कहलाती है शोक रहित जो प्रवृत्ति है वो विषयवती कहलाती है उसको अस्मिता मात्र प्रवृत्ति कहते हैं तथा तो ज्योतिषमती भी उसी को कहते हैं तो है तो एक ही है विशोका और ज्योतिष्मीति लेकिन विषयवती के लिए चूंकि यहां द्वई लिखा हुआ है इसमें शब्द रचना में कुछ अंतर हो सकता है भाषा में कुछ हो हमारे समझने में लेकिन द्वई लिखा हुआ है तो वो तो दो प्रकार तो हमें मानने होंगे ठीक है और उसके दो, दोनों दृष्टियों से अर्थ करते हैं उसके एक विशोका अलग और ज्योतिषमती अलग विशोका को विषयवती से और जो, है वो अस्मिता मात्रा से ये जो हृदय कुंडली के धारा तो या बुद्धि संपित है ये एक और तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम ये ये पहला वाला अर्थ कह रहा हूं मैं ठीक है प्रकृति मन का स्थिति नहीं है तो जो है सुख इस प्रकार बनेगा विश्वगा ज्योतिषपति प्रवृतिना मन का स्थिति निबंध है, है? तो वाह जो है विषयपति के लिए पर उस पक्ष में विशोका को विषयवती के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं। उसको आप जैसे अर्थ कर रहे हैं ना उसमें विशोका ज्योतिषमती एक नाम हो गया और ये अस्मिता मात्रा है अस्मिता मात्र है और विषयवती पिछले सूत्र में कही गई तो अब ये जो विशोका शब्द है उसको पीछे वाले से नहीं जोड़ रहे और न ये ज्योतिषमती उसके साथ जोड़ रहे हैं विषयवती एक हो गई और विश्व का ज्योतिषमती अलग हो गई आप जिस तरह से अर्थ कर रहे हैं उसमें क्या निकलेगा एक विषयवती प्रवृत्ति हो गई जो पीछे पैतीसवें सूत्र में कही गई और छत्तीसवें सूत्र में विश्व का ज्योतिषमती नाम की एक प्रवृत्ति और कही गई ये दो हो गई ऐसा तो उससे पंक्ति से नहीं निकलेगा ना आप कह रहे हैं ऐशाद्वी प्रवृत्ति अब विशोका को आप किसके साथ में जोड़ रहे हैं विषयवती के साथ जोड़ रहे हैं? आप तो ज्योतिषी के साथ में जोड़ रहे हैं। तो ऐशाद्वयी तो अगर विशोका को इसी के साथ जोड़ना होता तो बाद में लिखते हैं ऐशाद्वयी विषयवती फिर विशोका ले लेते ले अस्मिता मात्रा के पहले या आगे लेकिन विषयवती के पहले नहीं लिखते इसको तो विषयवती को विश्वका के साथ में जोड़ा जोड़ा जा रहा है जैसे विषयवती को विश्वका से हटा नहीं सकते हैं ठीक है ये एक विचारणीय पंक्तियों में से है जिसका अर्थ अलग अलग ढंग से लिया जाता है भिन्नता हो सकती है इसमें तो तो तो तो पीछे तो अली अली तो पीछे हिस्से हिस्से बात बात है है है सिर्फ ऐसा प्रश्न किया था पीछे मतलब इसी भाषा की पंक्ति की पहले कह रहे उसको अभिव्यक्ति ठीक थी करो बोलो तो उसी को है कि नलिंगा पूक्ष्म अलिंगात परम सूक्ष्म अस्ति ठीक है अलिंगात परम अस्ति अस्ति ननु नुरष सूक्ष्म यथा लिंगात परम अलिंग से न चैव पुरुष इसमें आप कह रहे हो कि यहां पर अलिंग आना चाहिए था नहीं देखो अलिंग की परम सूक्ष्मता है ये इन्होंने कहा उसकी परम सूक्ष्मता किससे है लिंग से परे वो अलिंग है महतत्व से परे वो अव्यक्त रूप है इस रूप में वो सूक्ष्म है अनवयी कारण होते हुए ऐसा अलिंग से परे आत्मा नहीं हो सकता वही मतलब है यहाँ पर ये तो उदाहरण के रूप में दिया यथा लिंगात परम अलिंग से सूक्ष्म न चेवम पुरुष ऐसा पुरुष का नहीं है किससे अलिंग से परे ये तो अंतर्भावित है यहाँ पर यहां ये यह नहीं कह रहे कि लिंग से परे पुरुष सूक्ष्म नहीं है ऐसा नहीं कह रहे अलिंग ही आएगा यथा लिंगात परम अलिंग से न चैम पुरुष से अलिंगात अलिंग का ही प्रसंग है ना पीछे से वो ही तात्पर्य है यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है आपका प्रश्न ये है कि लिंग से परे क्यों कह दिया यहाँ पर पुरुष को लिंग से परे पुरुष की बात नहीं कही गई है हाँ, कह सकते हैं लिंगस क्योंकि वही कार्य द्रव्य है पहला कार्य द्रव्य पहला वही है महत्व ही पहला कार्य द्रव्य है जो अलिंग है वो तो कार्य द्रव्य है ही नहीं वो तो कारण द्रव्य है नित्य है इसलिए उसकी अन्वयी कारणता तो किसी को कहीन्वयी न.. कि.. कारण तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता संभव ही नहीं है उस अन्वयी कारण समबाई कारण तो लिंग या लिंग के बाद का जितने कार्य द्रव्य उन्हीं का कहा जा सकता है तो उस दृष्टि से यहां पर कथन हो गया मूल प्रकृति तो बिल्कुल अलग है ही आत्मा इसके लिए नहीं है अलिंग भी कह सकते थे कोई कहना चाहे लेकिन वो कार्य नहीं है कार्य द्रव्य नहीं है इसलिए कार्य द्रव्य के लिए लिंग का कथन किया गया यहाँ लिंग से अनवयी कारण पुरुषो ना अब अलिंग का हेतु मान सकते थे क्या पुरुष को नित्य वस्तु वो होती है जिसका सम्वय कारण भी नहीं हो और निमित्त कारण भी नहीं हो साधारण कारण या तो संवाय असमवाय निमित्त ये जिसका कोई भी कारण नहीं हो उसको नित्य कहते हैं ठीक है तो मूल प्रकृति का वो तो नित्य है उसका तो कोई कारण हो ही नहीं सकता है तो आत्मा यदि कारण बन सकता था तो किसका बन सकता था कार्य द्रव्यों का नित्य द्रव्य अनित्य द्रव्यों का ही बन सकता था नित्य द्रव्यों का तो बन ही नहीं सकता था प्रश्न ही नहीं है वहां तो ये प्रकृति को अलिंग को तो नित्य ही मानते हैं उत्तरवाद बात ही है पूरी तरह से इसलिए उसको तो उठाएंगे ही नहीं वो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है उस तरह का वाक्य ही नहीं बन सकता इनकी दृष्टि से त्रैतवाद में ये वाक्य ही नहीं बनेगा लिंग का ये अनवयी कारण नहीं है लेकिन हाँ हेतु तो है निमित्त कारण तो बन रहा है अब ये निमित्त कारण जिसका बनेगा वो कार्यद्रवी ही तो हो सकता है मूल प्रकृति का ये निमित्त कारण बनता है ऐसा कथन अगर कर दें तो मूल प्रकृति भी नैमितिक कहलाएगी अनित्य हो जाएगी वो इनको कहना ही नहीं है वो कही हो ही नहीं सकती प्रश्न ही नहीं है वहाँ पर तो इसलिए लिंग को ही यहाँ पर लिया है कार्य द्रव्यो के प्रतीक के रूप में सबसे छोटा कार्य द्रव्य है उसको यहाँ पर लिया सत्र है सत्रह है सत्रह तो पे इंद्रिय, ऐसा कुश्ती का कार अर्थ करते हैं उनकी उनकी दृष्टि रहती है कि इंद्रियों से आनंद होता है ठीक है इंद्रियों से सुख आता है क्योंकि वो वितर्क विचार आनंद वितर्क से वो स्थूल भूत ले लेते हैं पांच भूत ले लेते हैं विचार से वो सूक्ष्म भूत ले लेते हैं जैसा कि अभी समापत्तियों में हमने देखा था वहां पर आ रहा था अब आनंद शब्द आता है तो उससे वो इंद्रियां ले लेते हैं अब इंद्रियों में ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि मन अहंकार बुद्धि ये इंद्रियों का क्षेत्र हम इतना सारा ले सकते हैं यानी ज्ञानियां कर्मेन्द्रिया और अंतःकरण। ये जो तीन, तीन इंद्रिया तीन इंद्रियां अंतःकरण वाली तेरह इसको ले लेते हैं वो मूल प्रकृति को नहीं लेते हैं फिर तो आनंद शब्द से वो इंद्रियों का अर्थ करते हैं ऐसा बहुत से टीका का अर्थ करते हैं तो तो तो फिर से बोले मन ही इंद्रियों में के से उपरत होके उसको दिखाएगा आत्मा को दिखाएगा तो तो किसका साक्षात्कार होगा मन होते मन उपरक्त होकर के शब्द उपरक्त होके हाँ उपरक्त मेरे को सुनाई दे रहा उपरक्त हाँ तो उपरक्त होकर के और इंद्रिय का साक्षात्कार आत्मा को कराएगा हाँ आगे बोलिए ये तो प्रश्न उन पे बनेगा आप जो प्रश्न उठा रहे हैं जो आनंद में आनंद आनंदानुगत समाधि में केवल इंद्रियों का प्रत्यक्ष मानते हैं और आपका प्रश्न उसी दृष्टि से है कि आनंद में तो इंद्रियों का साक्षात्कार हुआ अस्मिता के अंदर आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो मन इसका साक्षात्कार कहां होगा आपका प्रश्न तो तब बन रहा है तो ये तो ऐसा कुछ टीकाकार लिखते हैं अब उसमें मैंने इस ढंग से आपको नहीं बताया था क्योंकि तो ये प्रश्न उठेगा ही और इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि भाई ये चीजें छूट गई और मूल प्रकृति भी छूटती है उसमें तो कुछ फिर जब आनंदानुगत सम्प्रच्त समाधि में इंद्रियों का मतलब तो मैंने गिनाया था आपको इंद्रियां केवल ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया ही नहीं उस पक्ष में उनकी बात को अगर आपके प्रश्न को हटाना है तो उसके अंदर ज्ञानन्द्रिया कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि अहंकार इनको सबको जोड़ लिया ये सब इंद्रिय शब्द वाच्य हो सकते हैं इन सब ग्रहण हो जाएगा तो आपका प्रश्न अगर यही है कि मन का साक्षात्कार कैसे होगा तो वो भी आनंदानुगत समाधि में उनकी दृष्टि से और आत्मा मन का साक्षात्कार करेगा मन के माध्यम से क्या तो हाँ तो तो शाँ, हाँ तो वहाँ पे, पे आत्मा आत्मा को ऊपर साक्षात्कार मन यानी चित्त आत्मा से उपरक्त होगा उसी तदाकार हो जाएगा और तदानुरूप भासित होगा वो तो चित्त में ही आत्मा का साक्षात्कार होगा आत्मा को स्वयं हाँ तो आत्मा को आत्मा, आत्मा। चित्त ही आत्मा नहीं दिखेगा चित्त तो माध्यम है चित्त तो माध्यम है अब यही ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो कि आत्मा जब चित्त को देख रहा है तो चित्त ही उसको आत्मा के रूप में लग रहा है ये प्रश्न आप यही क्यों उठा रहे हो ये तो वहां भी लगेगा यू का यू प्रश्न कि जब इंद्रियों का साक्षात्कार चित्त के माध्यम से कर रहे हैं तो आत्मा चित्त को ही इंद्रिया समझ रहा है ये प्रश्न वहां भी आएगा और ऐसे ही अभी लौकिक में देख लीजिए समाधि की बात छोड़ दीजिए अभी जो हम देखते हैं सुनते हैं चकते ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इसमें भी चित्त वैसा ही हो जाता है तो आत्मा चित्त को ही ये सब चीजें समझने लगता है वृक्ष को देख रहे हैं तो चित्त ही वृक्ष बन गया है अब आत्मा चित्त को ही वृक्ष समझ रहा है ऐसी प्रतीति होती है अपने को जैसे ये तो हम सबका प्रत्यक्ष है ही लौकिक प्रत्यक्ष तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा है ना कि जे जे उस विषय के साथ में पहले इंद्रिय का संपर्क हुआ इंद्रिय से जान अंदर गया वो चित्त में गया और चित्त तदाकार हो गया और आत्मा उसको देख रहा है आत्मा तो हमेशा चित्त को बुद्धि को ही देखेगा तो उसको देखते हुए भी क्या उसको ये प्रतीति होती है या उसमें हम ये दोष कहेंगे कि वो चित्त को ही बाहर की वस्तु समझने लग गए नहीं होता है ना चित्त में दिख रही है ऐसे ही जैसे दूरदर्शन के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखते हैं रंग बिरंगे चित्र खेलकूद सब कुछ जो देखते हैं मनुष्य आदि तो उसमें यह थोड़ा ना समझ लेते हैं कि ये यही ये, ये जो दूरदर्शन है ये वही बन गया है हाँ उसमें दिखाई देता है उसमें दिखाई देता है दूरदर्शन का भान चला भी जा सकता है कि बस वो चूसी में खो सकता है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम दूरदर्शन को ही वो मनुष्य या दृश्य नदी आदि समझने लग गए हैं ऐसा दोष नहीं आएगा तो जैसे लौकिक व्यवहार में ऐसे ही इधर दूसरे वितरक विचार आनंदा में भी ये दोष नहीं आता है तो बस ये कहिए उत्तर अस्मिता में है आपका प्रश्न यही था कि भाई आत्मा जब चित्त के माध्यम से स्वयं को जान रहा है तो वो चित्त को ही मैं मानने लग जाता है ये अविद्या नहीं है वहां पर ये अविद्या नहीं रहेगी उसको कि वो चित्त को ही मैं मान रहा है आत्मा मान रहा है ऐसा तो नहीं कह सकता हो गया हाँ, मतलब सुख सुख सुख है हाँ। तो, तो मतलब जब भीतर में होगा सुख होगा ना मना नहीं किया इन्होंने क्योंकि इसमें पिछली बातें नहीं है ये विशेष होता है देखो इसमें तद विकलह तदविकल ये सारा कहा गया ना सूक्ष्म विचारा इत्यादि तो प्रथमश चतुष्टयानुगत समाधि सवितर तुष्ट अनुगत का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर वितर्क विचार आनंद अस्मिता यानी आनंद भी रहेगा उसमें पहले वाले में भी रहेगा और लेकिन उसके आगे का द्वितीयो वितर्क विकलह स विचार है उसमें वितर्क हट गया है लेकिन ऊपर के दो भी हैं विचार का भी आनंद और अस्मिता वो तीनों चीजें वहां पर है इसी तरह से आगे तृतीय विचार विकलह सानंद तो यहां चूंकि पिछड़ा नहीं है और आगे के दो है और मुख्य इसमें आनंद का है दूसरे स्तर पे है तीसरे स्तर पे आनंद का है तो वो उसी के नाम से कथन किया गया और कि नहीं को हेलो ओ <laughs> विषय तो के पुरुष, पुरुष के दर्शन के अभ्यास से ये जो पीछे दृष्टानुश्रविक विषयदोषदर्शी है ये भी पीछे की स्थिति को बता रहे हैं ठीक है ये पीछे की स्थिति मतलब तो अपर वैराग्य के लिए पिछले सूत्र में था और अपर वैराग्य के बाद में संप्रज्ञात समाधि लगती है उसमें वितर्क विचार आनंद और अस्मितानुगत भी हो गई तो उसमें जो चौथी स्थिति है अस्मितानुगत सीधे उसको ले लिया तो पहले तो विषय विषय से तो वैराग्य होना ही चाहिए दृष्टानुश्रविक विषय वित्रिष्णता तो होनी ही चाहिए ये एक बात बता दी अपर वैराग्य होना चाहिए और पुरुष दर्शन के अभ्यास से यानी अस्मितानगूत संप्रज्ञात समाधि उसकी लगेगी वो बार बार लगाएगा अब उससे पुरुष दर्शन अभ्यास तत्शुद्धि प्रविवेक अप्यायित तो बुद्धि जब उसके जान से बार बार शुद्ध होते होते होते अब गुणों से भी वित उसको हो जाएगी तब ये पर वैराग्य होगा तो पुरुष का मतलब यहां आत्मा लिया जाता है यद्यपि व्याख्या अलग अलग भी होती है पुष्टि काकार पुरुष का मतलब परमात्मा लेते हैं और कुछ आत्मा परमात्मा दोनों का लेते हैं अच्छा इसमें और दो दो एक पढ़ा है। है? ये क्या होता पहला जो विरक्त है वो तो अपर वैराग्य वाला विराग्य है ठीक है और दूसरा जो विरक्त है ये पर वैराग्य वाली बात है तो पर वैराग्य जब हो जाता है विरक्त जो हो जाता है विरक्त तद्वयम वैराग्यम दो प्रकार का वैराग्य है तो एक अपर वैराग्य है और दूसरा पर वैराग्य है और वैराग्य कैसे होगा पुरुष दर्शन के अभ्यास से होगा तो दो, दो वैराग्य बताए जा रहे हैं विरक्त तद्वयम वैराग्यम तो दो प्रकार का वैराग्य होता है? बोलिए विरक्त तो वो व्यक्ति है योगी है ठीक है ये यो इसका विधेयक जो है वो योगी है विरक्त है पुरुष विरक्त योगी ठीक है हाँ अब बोलिए योगी ही होता है वैराग्य तो चूंकि वो योगी है वो विरक्त हुआ हुआ है तो वैराग्य से ही तो भी विरक्त होगा वैराग्य होगा तभी तो हम कहेंगे कि ये विरक्त है राग से रहित तो जो व्यक्ति वैराग्य से युक्त है उसको विरक्त कहते हैं और विरक्त के बारे में कहा जा रहा है तो वैराग्य आ ही रहा है वहां पर पूछिए दोनों ऐसा नहीं लेना चाहिए ऐसा लग रहा है कैसे एक विषयों का अभाव दोनों तरह से होता है एक सर्व विषयों का अभाव जो कि निरोध जैसा कि आप अर्थ ले रहे हो एक विषय अभाव है जिस विषय पर वो केंद्रित है उसको छोड़कर के बाकी विषयों का अभाव जो चित्तवृत्ति निरोध में सर्व शब्द न पढ़ा जाने से जैसी व्यासी ने व्याख्या की है उसके अनुसार सर्व शब्द अग्रहणा संप्रज्ञा तोपी योगा ठीक है उसी शैली में यहाँ पर हमें देखना होगा कि विषयाभावात का मतलब सर्व विषय सर्व शब्द नहीं लिखा है यहाँ पर सर्व विषयाभावात निरोध समाधि में विषयाभावात सम्रजात समाधि अपेक्षा से कथन करना होगा से ठीक है हम ऐसा केवल नहीं कह सकते विस्तार तो ठीक है अब वो सूत्र की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा तदा सूत्र में जो तदा शब्द है उस, उसको आप सूत्र से ही तो जोड़ेंगे योग चित्रवृत्ति निरोध से ही जोड़ना होगा ना सूत्र का जो तदा शब्द है वो पिछले सूत्र को का ग्राहक होगा ना कि मात्र असंप्रज्ञात समाधि का दोनों का लिया जा सकता है और फिर भी केवल एक भी लेना हो तो वो भी एक व्याख्या हो सकती है कि हम योग्यवृत्ति निरोध मतलब तो असंप्रज्ञात समाधि का ही ग्रहण करें और तदा दृष्टि स्वरूप में भी असंप्रज्ञात का ही ग्रहण करें उसका तो हो ही रहा है और केवल उसका भी लेना है तो ठीक है वो अंतिम स्थिति को एक है कि उससे निचली स्थिति भी बहुत ऊंची है और उसी के अंतर्गत आ सकती है दोनों का लिया आप एक का ले लीजिए कोई बात नहीं ठीक है हो गया पाठ का तो तो इतना ही रखते हैं प्रणव तो। वो जो मुक्त से जब वापस आते हैं तो उसका कर्म हो गया होता है। ठीक है मुक्ति के बाद में लौटते हैं तो आप, आप बता देंगे कि मुक्ति में जाते समय कर्म थे या नहीं थे तो उसी वैसा ही मान लेंगे मुक्ति से जो लौटते हैं तो मुक्ति में तो कर्म कोई समाप्त होते नहीं है अगर मुक्ति में जाते समय थे तो मुक्ति से लौटते समय भी रहेंगे और मुक्ति में प्रवेश करते समय अगर कर्म नहीं थे तो मुक्ति से लौटते समय भी नहीं रहेंगे क्योंकि मुक्ति में ना तो कर्म का क्षय होता है और ना नए कर्म बनते हैं आप बता दो ये कि मुक्ति में जाते समय कर्म रहते हैं या नहीं रहते उसके अनुसार मैं उत्तर दे दूंगा आपको ने जो के जो के बाद में उनका जन्म होता है वो साधारण मनुष्य में है। तो वो किस का जन्म जी। वो बिना कर्म के आधार पर ही बनेगा यदि कर्म के आधार पर हो तो साधारण जन्म नहीं कह सकते थे फिर तो उनका योगियों का विशेष जन्म होना चाहिए था क्योंकि जो मुक्ति में गए हैं उनके कर्म कैसे रहे होंगे साधारण रहे होंगे अच्छे रहे होंगे जो मुक्ति में गई हैं आत्माएं, है, उनके कर्म कैसे रहे होंगे साधारण या विशेष विशेष रहे होंगे तो मुक्ति से लौटने के बाद में उनका साधारण जन्म होना चाहिए था या विशेष होना चाहिए था ईश्वर न्यायकारी है विशेष होना चाहिए था <laughs> इसलिए कर्म के अनुसार तो साधारण मनुष्य जन्म मिल नहीं सकता और मान लो किसी के साधारण रहे भी कोई मान भी ले तो किसी किसी के रहेंगे वो उसका साधारण हो जाएगा किसी का विशेष हो जाएगा अगर कर्मों के अनुसार ही होने होंगे तो सबके लिए साधारण मनुष्य का जन्म ये कथन नहीं हो सकता था साधारण मनुष्य का जन्म कहा जा रहा है सबके लिए इसका मतलब है कि वहां कर्म काम नहीं कर रहा है क्योंकि तो कर्म तो एक जैसे हो ही नहीं सकते योगी भी कोई भी मुक्ति में गए होंगे तो सबके एक जैसे थोड़े ना कर्म अलग अलग होंगे तो अलग अलग होंगे तो अलग अलग के अनुसार ही मिलना चाहिए था अंधेर नगरी की तरह से टके सेर भाजी टके से खाजा नहीं हो सकता था हाँ अगर मुफ्त में है तो ठीक है कोई भी चीज ले लो सभी चीजें मुफ्त में है तो चाहे आप हलवा खा लो चाहे रोटी खा लो चाहे और कुछ खा लो तो सब मनुष्यों का आप जो कथन कर रहे हो ना उसी के आधार पर बोल रहा हूं मैं वो प्रमाण है या नहीं है वो तो आप देखेंगे लेकिन साधारण मनुष्य का जन्म होता है अगर ये आप स्वीकार करते हैं इसी से ये हम समझ सकते हैं कि कर्म के अनुसार जन्म नहीं हो रहा है ये सभी को समान एक जैसा मिल रहा है वो कर्म रहित स्थिति में ही समान दिया जा सकता है कर्म के अनुसार तो सबको साधारण जन्म हो ही नहीं सकता है इसलिए जो ये मानते हैं कि कर्म शेष रहते हैं मुक्ति से पहले फिर मुक्ति भोगने के बाद में सबका साधारण जन्म होता है ये परस्पर विरुद्ध कथन है ईश्वर की न्यायकारिता पे दोष आएगा इससे हाँ कर्म रहित जब दिए जा रहे हैं तो ठीक है सबको समान ही देगा परमात्मा सबके लिए समान है तो साधारण देगा विशेष तो तब देता जब विशेष कर्म होते निकृष्ट तब जब देता जब बुरे कर्म होते अब सामान्य रूप से जो ठीक है वो उसको दे देता है ओके